ओम स्वामी जी नमो हा नमस्ते स्वामी जी मैं आपका पाठ सुन रहा था था तीन दिन से जी। आ, अभी नहीं था, अभी नहीं अभिक्रोफोन् जी हि अस्तु थोड़ा प्रश्न भी था पिछले पार्ट का मैं अभी प्रारंभ करता हूं ना ना। हाँ जी आपने पहले आप प्रीति जी आप न्यूट करके रखिए आपने से अभी किसी ने कॉल किया था क्या इस ग्रुप से नहीं, नहीं किया हाँ किसी ने कॉल किया है मैं आपने से नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं कहूं तब तक कोई नहीं करेंगे ओम मंत्र पाठ है ओ सहनो भुनत्तु स वीर्यम् करमाहै तेजस्विनावधीतमस्ति आ अपने से सभी म्यूट करके रखेंगे जिनको पूछना हो तभी खोल करके पूछेंगे बंद करके रखेंगे नहीं तो डिस्टर्बर है आ, ओ, जी, आपका क्या प्रश्न है अच्छा पहले दिन का आपने पाठ किया थे जी अक्षरम नक्षरम विद्यार जी आ, अक्षरम नक्षरम विद्या वो तो समझ गया रवा सरोक्षरम समझ में नहीं आया आप फिर से उसका अर्थ बताएंगे तो कृपया होगा आ, एक अर्थ बताया अक्ष नक्षरम जो नष्ट नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं और दूसरी बात कही है कि ये शब्द किस धातु से बना है ये भी बता दिया और उसका अर्थ भी बता दिया दूसरा अर्थ बताया अक्षर वो है जो सर्वत्र व्याप्त है यानी सब जगह विद्यमान पूरे स्पेस में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां शब्द ना हो तो शब्द सर्वत्र विद्यमान है ये अर्थ बताते हुए इस अक्षर का मूल धातु क्या है उसकी प्रकृति उसका रॉ मेटीरियल भी बता दिया अशुंग धातु है और सर प्रत्यय करने पर अक्षर बनता है यह समझा हाँ जी समझिए अभी अष्टोते शब्द का अर्थ बता सकते हैं अश्नोते है सर्वक्षर ये अश्नोते ये, आ, करके, किसी भी धातु को किसी शब्द को हम आ, एक अलग प्रत्यय जोड़ करके आ, उसको पंचमी विभक्ति का बनाते हैं तो अश्नोते है ये पंचमी विभक्ति में है अर्थात अशोभ धातु से ऐसा अर्थ निकलेगा है, है, वा कहां जोड़ेंगे, वा का मतलब अथ्वा। अथ्वा कहां जोड़ेंगे? नक्षरम वा सरोक्षरम अक्षरम नक्षरम वा सरोक्षरम क्षर सरोक्षरम सरह मतलब प्रत्यय है धातु के साथ प्रत्यय जुड़ कर के शब्द बनता अच्छा, अच्छा। या अच्छा, के? को रहा। है है सरह भवति इती। ये मैं आपको करता हूं इती धातो हो, अ, सर प्रत्यय कृत्व अक्षरमी बहती और और भी बहुत प्रश्न है आप आगे बढ़ेंगे तो बाद में थोड़ा थोड़ा पूछ लूंगा जी जी ठीक है और किसी को कोई प्रश्न है कल के पाठ में हाँ जी अब हम आगे बढ़ते हैं कल के प्रसंग में स्वर शब्द को लेकर के हमने विचार किया था स्वर किसे कहते हैं तो महर्षि पतंजलि ने स्वर की परिभाषा की है स्वयं राज्य स्वरा जो स्वयं विराजमान होते हैं जो स्वयं अपनी महिमा में, में प्रतिष्ठित हैं, उनको स्थित होने में उनको अपनी महिमा में, में प्रतिष्ठित होने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है यानी दूसरे की सहारा नहीं चाहिए दूसरे की सहारा के बिना स्वयं प्रतिष्ठित हो सकते हैं छोटा सा बच्चा है उसको मां का पिता का अन्यों का सहारा चाहिए थवा जो व्यक्ति समर्थ नहीं है बड़ा भी क्यों ना हो लेकिन वो अर्थ से समर्थ नहीं है या विद्या से समर्थ नहीं है या किसी और कारण से समर्थ नहीं है तो उसको सहारे की अपेक्षा होती है लोक में हम जब देखते हैं उसको सहारे की अपेक्षा होती है ठीक इसी प्रकार यहां पर जो व्यक्ति समर्थ हो विद्या से भी समर्थ है धन से भी समर्थ है शरीर से भी समर्थ है हर प्रकार से समर्थ है उसको सहारे की अपेक्षा नहीं ठीक इसी प्रकार यहां पर स्वर के लिए कहा जा रहा है उसको किसी और वर्ण की अपेक्षा नहीं स्वयं समर्थ है अपने कामों को करने में अपने अर्थों को करने में उसको स्वर कहते हैं तो इसकी परिभाषा भी करके हमने इसकी विपत्ति भी करके देखा था कल हमने स्वर्य ते शब्दे उच्चार्यते व्यंजनम ए भी के स्वरा अर्थात शब्यते उच्चार्यते व्यंजनम ए भी के स्वरा अर्थात जिनकी सहायता से व्यंजन प्रकट होते हैं जिनकी सहायता से व्यंजन उपचारित होते हैं उसको स्वर कहते हैं अथवा स्वरियंत शब्दी के स्वरा जो स्वयं बिना किसी की सहायता से प्रकट होते हैं उसको स्वर कहते हैं यह स्वर की परिभाषा है तो उसके बाद हमने समझा है मात्रा मात्रा किसे कहते हैं मात्रा यानी मात्रा कहते हैं काल को इसी वर्ण के उच्चारण में जितना काल लगता है उस काल को यहां पर मात्रा शब्द से स्पष्ट किया और उस मात्रा को नाम भी दिया है यदि एक मात्रा है यानी उस स्वर को बोलने के लिए उस अच्छे वर्णों को बोलने के लिए यदि जितनी मात्रा में उस वर्ण का उस स्वर का उच्चारण किया जाता है उसका एक नाम उससे दुगने काल का जब उसी वर्ण को बोलने में उसके दुगना काल लगता है उसका भी नाम दिया है और उसी वर्ण को बोलने में जब तिगुना काल लगता है उसका भी नाम दिया है उसका नाम दिया है अरस्व दीर्घ और प्लुत उसको समझाने के लिए सूत्र के रूप में महर्षि पानिन ने कहा कालोध्यस्व दीर्घ प्लुत काल अच अरस्व दीर्घ प्लुत इससे आपके सामने स्पष्ट हो गया अब इन स्वरों के स्वर का मतलब यहां अच सब बाईस अक्षर बाईस वर्ण जिनको स्वर शब्द से कहा है स्वर संजय उनके भी कुछ गुण होते हैं उनके कुछ धर्म होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती उन विशेषताओं को लेकर के आगे के तीन सूत्रों में स्पष्ट किया था उच्च उदात ऐसे स्वर हैं जिनमें उदात्त होता है और वो जो उदात्त होता है वो उच्चई यानी ऊर्ध गति से जिसको बोला जाता है मोटी, मोटी भाषा में कहें ऊंचे स्वर से बोला जाता है यानी उस वर्ण के उच्चारण में हमारा जो प्रयत्न है वो ऊपर की ओर होता है उच्च स्थान को प्राप्त हुआ होता है चरण होता है किसी को जोर देने के लिए उस पर आप जोर देते हैं प्रेशर देते हैं तो वहां पर वो कभी वो उदात्त होता है कभी वो अनुदात होता है कभी वो स्वरित होता है भाषा में हम हिंदी में भी कि अलग अलग भाषाओं में वो लोग उन वर्णों पर ज्यादा जोर देते हैं अलग अलग प्रकार का दबाव देते हैं उन दबावों से उनमें अंतर आता है उसी अंतर को यहां पर उदात्त अनुदात और स्वरित शब्द से स्पष्ट किया है तो उदात्त किसे कहते हैं यह स्पष्ट किया था कोने को म्यूट करके रखना है आपके आ, स्क्रीन में सामने म्यूट का बटन है उसको देखिएगा उसको म्यूट करके रखिएगा मैं कह रहा था उदात्त को कैसे बोलते हैं उसको बोलते समय शरीर की क्या दशा स्थिति होती है इसको समझाया था उसको एक बार मैं दोहराता हूं जब व्यक्ति उदात वर्ण का उच्चारण करता है तो शरीर के अवयव संकुचित होते हैं और वो जो स्वर निकलता है वो सूक्ष्म होकर के निकलता है तीखा जिसको आप कहते हैं तीक्षणाक्षर इस रूप में निकलता है और कंठ को संकुचित किया जाता है तब वो वर्ण बोला जाता है उसको उदात्त कहते हैं आ, आप इसको एक बोल के, आ, सकते हैं? हादी, हादी। का? जी, जी. आ, मैं उदा पुस्तक नूगा वेट् ऋग्वेद मेरे हाथ में है मूल ऋग्वेद सामान्य रूप से जन मंत्र को बोलते हैं अग्निनी पुरोहित यज्ञ देव मृत्जम कोतारम रत्न धातम अग्नि अग्निनी पुरोहित यज्ञ देव मृत्जम ोता आरम् रत्नधम धा कु मे उदातु बोला अक्षरतार धातम मैंने धाक पर प्रेस किया है आरम् रत्न धातम धातम धा जो महाप्राण और दीर्घ है उसका है, हाँ जी हाँ जी धा जो है उदात और उसको महाप्राण है वो एक अलग बात है धा तो धकार तो व्यंजन है पर उस व्यंजन में जो स्वर है अवर्ण है उसको मैंने उदात बोला ठीक है और, रत्न धात मम और माँ जो है उसको मैं हल्का बोला हैम उसमें मुंह खुलता है अनुदात का जो अनुघात की परिभाषा की है अपने महाभाषिकार ने उसमें कहा है कि शरीर के अवयव जो है वो शिथिल होते हैं उदात में तो संकुचित होते हैं सुकड़ते हैं और जब अनुदात का उच्चारण करते हैं तो अवयव शिथिल होते हैं और स्वामी रम रा उदास्वर बोला जाता स्वामी रव शरीर में शक्ति हैर्जा जो करने वाले हैं, मुख्य है तो दो प्रकार के हैं, प्रकारे है शृङ्गेर पाठ केते है आ बोते हैरकाशी पाठ है। पाठ प्रसिद्ध वैसे बहु सारे पाठ अलग अलग अलगे मया मिलिना अल वो थोड़ा बोली फिर से सुनना चाहता हूँ लोग हमारे तो उसके अनुसार हम लोग बोलते हैं हमारे गुरुकुल विद्यार्थीसारम् टुट गी विद्यार्थ बालक पुनः रामद विराटजायत विराजोहरिपूरुषः पश्चात पशु तमज दोनों को मिला करके बोलिए तस्थु सं दीर्घ और प्लुत इनके कुछ नाम इनकी कुछ संज्ञाए संज्ञा का मतलब नाम अरस्व अपने आप में नाम है पर उस अरस्व की भी एक और संज्ञा एक और नाम रख दिया है व्याकरण में व्याकरण में इनका प्रयोग होता है तो व्याकरण के प्रयोग के लिए इनकी एक और संज्ञा एक और नाम रख दिया है उसको यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है इसका बहुत लघु ये अष्टाध्याय का सूत्र है पहले अध्याय कामो सूत्र है उनके पास वो निकाल करके देखेंगे चौथे पाद का पहले अध्ययन के चौथे पाद का आसपास होना चाहिए दसवां सूत्र होगा हाँ जी दसवां सूत्र है अरस्वम लघु अरस्वम ये प्रथमा विभक्ति का एक है और लघु ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन और इसका जो अर्थ है इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे अरस्व लघु अरस्व अक्षर लघु संजक होता है इसका जो मोटा अर्थ है वो यह है अरस्व अक्षर लघु संजक होता है यानि जो अरस्व अक्षर है अब अरस्व अक्षर है इनको लघु नाम से बोलते हैं व्याकरण में यानी अपने आप वो अरस्व एक संज्ञा है एक नाम है पर उस नाम का भी एक और नाम रख दिया है उस नाम का उस नाम को कहते हैं लघु अब व्याकरण में जब कहीं नाम रखते हैं या कोई उसकी विशेषता वहां रखते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रयोग दिखाना होता है तो लघु नाम रख करके व्याकरण में कोई ना कोई काम करते हैं यानी यहाँ लघु करके कुगंत लघु पदस्य अब वहां गुण करना कहीं वृद्धि करना कहीं प्रत्यय करना कई आगम करना ऐसे बहुत सारे काम होते हैं व्याकरण वो जब आप पढ़ेंगे इसको व्याकरण को तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे इतना समझना अरस्व अक्षर को लघु नाम से भी कहते हैं स्पष्ट हो गए जी अलंकारेशु लघु गुरु संजहत वो, वो अलग है वो जो आ, वो लघु गुरु जो है वहां अलग परिभाषा है उनकी वो छंद शास्त्र की अलग परिभाषा है यह व्याकरण की अलग परिभाषा है और छंद शास्त्र की अलग परिभाषा है धन्यवाद ठीक है हाँ हाँ अब एक सूत्र है संयोगे सै, गुरु संयोगे गुरु यह अरस्व लघु इसी सूत्र के नीचे है आ, आप अष्टाध्याय सामने रखेंगे तो और अच्छा होगा अष्टाध्याय खोल करके चौथे पाग के ग्यारहवें सूत्र को देखिएगा संयोगे गुरु संयोग है यह सप्तमी विभक्ति का एकवचन है गुरु यह प्रथमा विभक्ति का एकवचन है और अरस्वम लघु में से अरस्व शब्द को यहां पर अनुवर्तन करेंगे उसकी अनुवृत्ति लाएंगे यानी अरस्वम शब्द को भी इस सूत्र में जोड़ेंगे तो सूत्र का अर्थ बनेगा सूत्र का अर्थ करना भी सीखना है आपको आगे आप अष्ट पढ़ेंगे तो आप मूल पुस्तक से ही सूत्र का अर्थ करना सीखना है बिना व्याख्या के बिना व्याख्यान ग्रंथ के आप सूत्र से ही सीधा सीधा अर्थ कर सकते हैं थोड़ा सा प्रारंभ में मेहनत करना पड़ता है समझना पड़ता है और आगे चल करके आराम से आप समझ सकते हैं देखिएगा इस सूत्र का अर्थ आप सूत्र से कैसे करेंगे संयोग में सप्तमी विभक्ति का एक है गुरु में प्रथमा विभक्ति का एक है और अरस्वम लघु इस सूत्र से अरसवम शब्द को यहां पर लाएंगे संयोग सप्तम विभक्ति का एक है तो संयोग इसका अर्थ है संयोग परे रहते यानी संयोग परे रहते संयोग किससे कहते हैं समझ लीजिएगा जो व्यंजन होते हैं अरे आगे पढ़ेंगे आप व्यंजन व्यंजन का मतलब है क ख गे तो वो जो पच्चीस अक्षर है ना पांच वर्ग पांच वर्ग एक एक वर्ग में पांच अक्षर है कर्ग वर्ग पवर्ग जो आपने वर्णमाला में पड़ा है वो सब व्यंजन है तो दो व्यंजन कम से कम इकट्ठे आ जाते हैं जिनके बीच में स्वर ना हो उसको संयोग कहते हैं संयोग दोनों में होता है एक वस्तु में संयोग नहीं होता है कम से कम दो वस्तु होने चाहिए या दो से अधिक हो चलेगा कम से कम दो वस्तु होनी चाहिए तो दो वस्त्रों के बीच में संयोग होता है ऐसे यहां दो व्यंजनों के बीच में संयोग उदाहरण के लिए आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा वा श्यायना वा और आधा तकार और आधा सकार फिर यकार वात्स तो ता, सा, और या इन तीनों व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है समझ में आ गया होगा अग्नि आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में अग्नि अकार है उसके बाद गकार है उसके बाद नकार है उसके बाद इकार है आ, राजे ने लिखा है वाक से आए ना। सा और क इन तीनों अक्षरों के बीच में कोई स्वर नहीं है और अग्नि में लिखा है आ, भी लिख दीज़े आगे ना के बाद ई ताकि स्पष्ट हो जाएगा तो अग्नि ग और ना के बीच में कोई स्वर नहीं है तो ग और ना ये दो अक्षरों का संयोग है ग और न इन दोनों अक्षरों को संयोग कहते हैं ऐसे वाक्सिया है ना उसमें और या तीन अक्षर हैं उन तीनों अक्षरों के बीच में कोई स्वर नहीं है इसलिए उनको भी संयोग कहते हैं यही इनका नाम दिया है ये दो अक्षरों का संयोग नाम है वो तीन अक्षरों का संयोग नाम है कहीं चार अक्षर भी हो सकते हैं तो चार अक्षरों का नाम संयोग ऐसा तो कहता है सूत्र संयोग परे रहते अरस्व अक्षर को भी गुरु कहते हैं सूत्रार्थ आप देखिएगा क्रियापद तो अधिकारित होता है यानी क्रियापद अंडरस्टुड होता है क्रियापद को आपको जोड़ना है भवती ऐसा तो संयोगे परत अरस्व अक्षरम गुरु भवती या गुरु संयकम भवती दसवें सूत्र में उसका नाम दिया था लघु नाम लघु नाम दिया था और यहां इस सूत्र में उसी अरस अक्षर को गुरु नाम दे दिया उसी अरस अक्षर को गुरु नाम दे दिया यानी लघु नाम तब होता है जहां संयोग परे ना हो और कहीं संयोग परे है तो उससे पहला जो अरस अक्ष है उसको गुरु नाम भी दिया, जा, दिया जाता है राधे जी लिखिए कुंडा कुंडा लिखिएगा कुंडा कु और अणकार और डा हाँ कुंडा लिखा है अब आ, इनको अलग अलग करिए का को अलग कर दीजिएगा ऊ को अलग कर दीजिएगा नाको अलग कर दीजिएगा डाको अलग कर दीजिएगा राजेश जी लिख रहे हैं हां लिखा है, है मैंने, देखिएगा कुंडा शब्द है कुंडा त्रिलिंग में है कुंडा शब्द आप देखिएगा अणा और डा अना और डा इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है अणा और डा दो अक्षरों के बीच में कोई स्वर नहीं है तो यह संयोग वाले अक्षर है तो संयोग पकड़े रहते उससे पूर्व जो ऊ है वो अरस्व है कायदे से अरस्व अक्षर को लग लघु कहना चाहिए लघु नाम देना चाहिए पर यहां सूत्र है यदि संयोग पथ हो तो भी गुरु संजक होता है गुरु नाम बन जाता है लघु नहीं कहेंगे फिर उसको गुरु कहेंगे यदि संयोग परे नहीं है सामान्य रूप से है कोई संयोग परे नहीं है तो उसका नाम अरस हो जाएगा उसका नाम लघु संयक हो जाएगा यदि संयोग परे है तो उस, उसी अरस्व को गुरु नाम देंगे तो यह है अंतर है स्वामी जी जी वत्स्यास किसका उदाहरण है नहीं वो किसी का उदाहरण नहीं है केवल वह संयोग दिखाना था मुझे अच्छा वो आगे एक सूत्र आ रहा है उसका उदाहरण हम बना सकते हैं आगे एक सूत्र आ रहा है उसका उदाहरण केवल मैं संयोग संयोग दिखाने के लिए वो बताया था दो अक्षरों में संयोग और तीन अक्षरों में संयोग वो केवल संयोग को बताने के लिए उदाहरण दिया तो लगु, अरस्व अक्षर, लगु नाम वाला होता है यदि अरस्व अक्षर के आगे संयोग है तो उस अरस्व को लघु ना कह करके उसका नाम गुरु दे दिया जाएगा अब गुरु नाम रखने से आगे के अलग प्रयोजन है व्याकरण में जैसे कुंडा उसका उदाहरण है संयोग गुरु का उदाहरण कुंडा है इसमें गुरु संज्ञा रखने के कारण गुरु नाम रखने कारण यहाँ प्रत्यय होता है अलग अलग काम होते हैं वो आप आगे समझेंगे बस यहां इतना ही समझना है आपको इस अलस्व को गुरु कहते हैं एक और उदाहरण दे मैं आपके सामने शिक्षा अभी जिस शिक्षा शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं यह उदाहरण है शिक्षा शिक्षा में शी में इकार है. इस इकार की क्या संज्ञा है सीमा गुरु सच दीक्षा है दीक्षा सीमा जी बताएंगे दीक्षा में ई की क्या संज्ञा है हाँ भिक्षा हाँ भिक्षा भिक्षा में जो इकार है उसको क्या कहेंगे उसको लघु कहेंगे या गुरु कहेंगे क्या कहेंगे लघु कहेंगे हाँ लघु कैसे कहेंगे आप राजा जी लिखती है भिक्षा लिखिएगा जैसे शिक्षा आपने लिखा लिखिएगा ओम स्वामी ओम स्वामी आ, ए, एक एक आ, पहले सीमा जी का हो जाए फिर आप फि आ बै आ अभी अभी राजेश जी आपने लिखा नहीं है लिखा है देखे, स्क्रीन पर देखे लिखा हुआ है भा है है भा का ना है, ककार और, और शकार इन दोनों का संयोज है क्षा और उससे पहले ई है तो अब ई की कौन सा कौन सा नाम देंगे आप लघु हाँ जी सीमा जी क्या नाम देंगे मेरी आवाज सुन रहे हैं ओम आ, आप ओम भगवान हाँ जी अच्छा वो हाँ रेणु जी आपको समझ में आ रहा है हा समझ में आ रहा है ठीक है अच्छी बात है तो यह है गुरु नाम दीक्षा में जो ई है उसका नाम है गुरु अब मैं एक उदाहरण देता हूं भिद धातु है भिद भिद लिखिएगा भिद आ, भीड़, भीड़ लिखा है, अब ये में जो ई है ये लघु है या गुरु है क्या है रेणु लघु है ये लघु है।, है क्यों लघु है यहां पर संयोग नहीं हुआ नहीं। कोई संयोग नहीं इसलिए लघु लिखाओ धातु लिखिएगा छिद छिद छिद धातु लिखा है अच्छा सीमा जी लिख रहे हैं कॉल करें उनको ज्वाइन करना चाहिए ज्वाइन कॉल है ना उसमें उनको लिख दीजिएगा सीमा जी दी को लिखे ज्वाइन करें कॉल उनका उनका डिस्कनेक्ट हो गया होगा हाँ अब आगे तो अब छिद धातु है अब छिद धातु में कोई आगे संयोग नहीं है इसलिए इसको कहते हैं लघु है छिद है अगर यहां धकार भी ना हो कोई ऐसा शब्द में बोलू जो कि एकदम स्पष्ट आपको दिखाई देगा नी नी लिखिएगा नी नी है री है केवल नी री ऐसा लिखिएगा तो इसमें आगे कोई अच्छे री नहीं ये ये री नहीं रामी की। कार ये रा और तो इसमें ये ई जो है वो लघु है ऐसे आपको समझना है ये बहुत सरल है समझते जाएंगे आप हाँ सीमा जी आप आ गई है तो आप दीक्षा में विकार जो है वो लघु है या गुरु है क्या आ, है लघु है लघु कैसे है सूत्र कहता है संयोग अक्षर पड़े रहते हैं अस्व अक्षर को गुरु कहते हैं जी हाँ जी तो यहाँ भिक्षा में आप देखेंगे ना काकार और शकार ये दोनों संयुक्त संयुक्त अक्षर है संयोग वाले अक्षर है ककार और शकार के बीच में कोई स्वर नहीं है संयोग परे है और इकार पहले हैं तो, तो अरस्व होता वह अभी उसको लगू ना कहकर कोई बात नहीं आप समझ लीजिएगा बाद में समझ लीजिएगा अब आप पूछिएगा माता सुदेश जी प्रश्न ओम् पूचना च न पे मही बा ची कि पहले कि इन दोनों से पहले वो है ये दोनों आ, परे हैं योग परे है तो पहले वाला जो है गुरु मही मत बा म्यूट कीकले बहुत सरल है इसको इतना ही समझना क्योंकि हैना समजना साथ में समीक चलना है को छोड़ के नहीं छोड्य मैं आ, पूछ रहा हूं है, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो वो पूछें समझे और समझ करके चलिए यदि राजे जिन लिखे हैं उनको देखिएगा सीमा भी री लिखा है री के आगे कुछ नहीं है नी के आगे कुछ नहीं है और इकार है तो उसका नाम है लघु अरस अक्षर लघु नाम वाला होता है तो यहाँ अरस अक्षर है लघु नाम हो गया और उसके ऊपर लिखा है भीद, भीद में इकार के बाद, है।, में इकार के बाद है, पर वो भी लघु है क्योंकि वह संयोग आगे नहीं है संयोग तो दो में होता है दकार के बाद में और कोई अक्षर ऐसा होता तब संयोग आता तो इसलिए ये भिध छिद ये लघु नाम वाला है लेकिन दीक्षा में शिक्षा में आप देखिएगा ऊपर लिखे हैं भिक्षा शिक्षा कुंडा ये सब लिखे हैं वहां पर दो अक्षरों का संयोग है वहां पर भिक्षा में ककार और शकार का संयोग है और शिक्षा में भी ककार और शकार का संयोग है तो संयोग परे है उससे पहले वाला जो इकार है वो अगस्व होता और भी लघु ना होकर के गुरु कहलाता है आप लिख करके भी समझ सकते हो आपको समझ में आ जाएगा तो अरस्व लघु अरस्व अक्षर लघु संयकम भवती ये इसका अर्थ है फिर इसके बाद संयोगे गुरु इस संयोगे गुरु में अरस्व की अनुवृत्ति लाएंगे यानी पहले सूत्र से अरसव को इस सूत्र में जोड़ देंगे जोड़ करके इसका सूत्र बनाएंगे संयोगे परत अरस्वम क्षरम गुरु संजकं भवति संयोग परे रहते अरस्व अक्षर गुरु नाम वाला होता है अब हम आगे बढ़ते हैं इसका अगला सूत्र देखिएगा दीर्घम च दीर्घम च यह सूत्र है अष्टाध्याय सामने रखिएगा अष्टाध्याय में देखिएगा दीर्घम च इस सूत्र में दीर्घम चा इस सूत्र में संयोग गुरु इस सूत्र से गुरु की अनुवृत्ति लाएंगे क्योंकि दीर्घम चा दीर्घम पड़ा है और चकार पड़ा है न तो लघु शब्द है इसमें ना गुरु शब्द है सूत्र में केवल दीर्घम च का मतलब और, और दीर्घ क्या और दीर्घ क्या होगा कुछ जोड़ना पड़ेगा तो इससे पहले के सूत्र में जो गुरु शब्द है उसको यहां पर जोड़ना है यानी उसकी अनुवृत्ति लानी तो दीर्घम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और इससे पहले वाला जो सूत्र है ग्यारहवा सूत्र उसमें से गुरु को लाना वो भी प्रथमा विभक्ति एक है और भगवती को जोड़ना है दीर्घम अक्षरम गुरु संजकम भवती दीर्घम अक्षरम गुरु, गुरु संजकं भवति भवती इसका सूत्र आप होगा दीर्घम अक्षरम गुरु संजकम भवती समझ में आए दीर्घम अक्षरम गुरु संजकम भवती दीर्घ अक्षर गुरु नाम वाला होता है जहां भी दीर्घ अक्षर आपको दिखाई दे तो उसका नाम होगा गुरु नाम अरस्व को भी गुरु कहते हैं पर वो संयोग आगे दिखना चाहिए आगे संयोग दिखना चाहिए तो अरस्व को भी गुरु कहते हैं लेकिन आगे कोई संयोग नहीं है लेकिन वह दीर्घ अक्षर है तो दीर्घ अक्षर को भी गुरु नाम से कहते हैं उदाहरण लिखिएगा ईह, ई ई के दीर्घ ऑप्शन लिखी है ईह ईह धातु हैं अब ईह देखिएगा ईह, यहां पर ई जो लिखा हुआ है ये दीर्घ अरस्व नहीं ऊहा में ऊ जो है ये दीर्घ अब इस इ धातु धातु का ई है धातु का ऊह है क्याीर्घ हैा न व्याकरण का कांगे आगे च ते गा क्योस्का यदि जाता हो न काम केगा काम नहीं है, पर फिर भी नाम दे रहे हो तो फिर उस नाम नम दे मतल नीता यदि घर में मान लीजिए मैं घर में राजेश जी को मुखिया नाम देता हूं मुखिया ये मुख्य व्यक्ति है घर का अब मुखिया नाम तो दिया है और मुखिया अगर का कोई काम ना हो फिर मुखिया का मतलब क्या होता है मुखिया का मतलब प्रधान तो प्रधान व्यक्ति मुख्य व्यक्ति नियम बनाता है मैं घर में दस बजे सोना है चार बजे उठना है या पांच बजे उठना है घर में ये बनेगा ये नहीं बनेगा अलग अलग नी बना सकता है व्यक्ति तो घर का जो मुख्य व्यक्ति है प्रधान व्यक्ति है प्रधान नाम दिया है उसका काम नहीं बताओगे तो प्रधान नाम देने का मतलब क्या होगा ऐसे व्याकरण में यदि किसी वर्ण को आप नाम देते हो तो उस नाम का काम भी बताना पड़ेगा तो उन कामों के लिए यहाँ पर नाम दिएगा तो यहाँ पर ईह ऊह इन धातुओं में जो दीर्घ वर्ण है इनको गुरु नाम से कहते हैं पस्तो जी किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं स्वामी जी केवल धातु में दीर्घ हो उसको करते हैं या कोई वर्ण दीर्घ है उसको व्याकरण में होना चाहिए व्याकरण में व्याकरण में, में चाहे वो धातु हो या कोई भी हो अगर तो अग्री गुरु देगे लेकिन काम नहीं दिखाएंगे तो अहं उसको गुरु नहीं नेकर अग्रु नेकर गुरु केगे वीर्घ हि के किलिका और उसका दूसरा नाम आप रख रहे हो तो उसका काम दिखाना पड़ेगा व्याकरण में तो अगर आपने काम नहीं दिखाया लेकिन दूसरा नाम दे रहे हो तो ऐसा नहीं दे सकते मतलब हम कैसे समझे उसका कार्य होगा या ना होगा ये आप व्याकरण में अभी आगे पढ़े और अनुचरण शिक्षा के बाद प्रारम्भ होगा तो वहाँ सब समझ में आ जाएगा ठीक है यहाँ केवल इतना ही समझना है आज पदमा भगवती जाना चाहोगी ओम किंचित किंचित अधिकम अब हम आगे बढ़ते हैं गुरु और दीर्घम च तीन सूत्र आपने पढ़े हैं सूत्र को देख करके अपने आप अर्थ कर सके अपने आप रख कर सके ये आपको अक्षना है आप देखेंगे अरस्व लघु अरस्वम है तो पहले उसमें सबसे पहले आपको विभक्ति पकड़ना है अरस्व में कौन सी विभक्ति है आपको लगेगा अरस्वम में तो द्वितीय विभक्ति है पर यह द्वितीय विभक्ति में भी ऐसा दिखता है और प्रथमा विभक्ति में भी ऐसा दित्य। दिखता दित्य है प्रथमा विभक्ति में ऐसा कब दिखता है तो आपको लिंगों का पता लगना चाहिए ये स्त्रीलिंग में है ये पुल में है या नपुंसक लिंग में है तो जब अरसव में प्रथमा विभाग की एक वचन जब मैं बोल रहा हूं तो अपने आप आपको समझ लेना है कि ये नपुंसिंग लिंग में ही ऐसा हो सकता है तो धीरे धीरे आपको लिंगों का भी पता लग जाएगा क्योंकि आपने संस्कृत पढ़ी है जितने आप मेरी रक्षा में है आ, सब संस्कृत पढ़े हुए हैं आ, राम मोहन जी के बारे में पता नहीं क्योंकि वो संस्कृत बोल रहे हैं इसका मतलब उन्होंने नहीं जादा नहीं थोड़ा इतने भी पढ़ी है जितने भी पढ़ी आपने संस्कृत जितने भी पढ़े यहाँ ज्यादा पढ़े हुए नहीं है जो भी है वो आप ही होंगे। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं तो बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं उसमें कोई बात नहीं लेकिन आप सभी जानते हैं पुल क्या होता है स्त्रीलिंग क्या होता है नपुंसकलिंग क्या होता है रूप आपने सुना भी है याद भी किए हैं और बोले भी तो नगुन सक लिंग में यह अरस्व शब्द है अरस्वम लघु ऐसे संयोग गुरु oh ऐसे ही तो ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सूत्र को देख करके सूत्र करना आना चाहिए अरस्वम प्रथमा विभक्ति एक लघु प्रथमा विभक्ति एक वचनम फिर भवती क्रिया को आप अंडर करके वहां लिख लीजिएगा तो अरस्वं लघु भवती अपने आप अर्थ कर लेंगे अरस्व लघु नाम वाला होता है अर्थ हो गया आपका ऐसे ही दीर्घमच दीर्घम में गुरु की अनुवृत्ति लानी है दीर्घम गुरु भवती दीर्घ अक्षर गुरु नाम वाला होता है अर्थ हो गया संयोगे गुरु संयोग गुरु सूत्र में लघु अक्षर को लाना है तो लघु संयोगे गुरु ऐसा सूत्र बन जाएगा लघु संयोगे गुरु ऐसा सूत्र बन जाएगा तो स्वाथ होगा संयोगे पारता संयोग पर रहने पर अरस्व लघु संजयम भवती अरस्व गुरु संजगम अरस्वं गुरु संजय को संयोग परत अक्षरम गुरु संजय भव इसका अर्थ हो जाएगा परता यानी संयोग पढ़े रहते अरस्व अक्षर गुरु नाम वाला होता है जहा जहा संयोग पढ़े हो और वहा अस्व पढ़े हो उस अरसव को गुरु नाम दिया जाता है तो अरस्व संयोग गुरु नहीं योगे अरस्वं गुरु ये तो अपने आप सूत्रार्थ करना आएगा धीरे धीरे जब आप 10-20 बार सुन लेंगे ना अलग अलग सूत्रों की इस तरह करना आता है तो आप आगे चल करके स्वयं भी अर्थ करने लग जाएंगे ये आप जैसे आपकी प्रारंभ हो जाएगी मैं इसी प्रक्रिया से आपके सामने रखूंगा आप छोटा स्वयं सूत्र करने लग जाएंगे और मैंने नहीं भी बताया आगे के सूत्रों को निकाल करके भी आप स्वयं सूत्रों का है अपने तो ये अगला सूत्र देखिएगा ये पहले अध्याय का है यानी पहले पाल का है पहला पाल निकालिएगा पहले पाल का पहला, पहला प्रश्न ओम भगवान ओम अत्र लघु गुरु शब्द यो Uh, uh, uh, ये इह ये तो गुरु, गुरु वाला है मूल धातु uh, आगे मत अभी、अभी अभि आगे मत बे अगर इतने आगे आप पढ़ेंगे ना तो आपकी जो गति है वो बहुत धीमी हो जाएगी क्योंकि आपकी दिमाग उन्हीं में चलेगा कि इसका क्या मतलब होगा इसका मूल क्या है इसका मूल क्या है इसका मूल क्या है। वो इन सब बातों को अभी समझने की आवश्यकता है जो मुख्य बातें हैं उसको समझते जाइएगा धीरे धीरे उनका भी आपको समझ में आ जाएगा हर शब्द का धातु आ, होता है उसकी कल्पना करनी पड़ती है कुछ होगा तो धातु पाठ में मिल जाएंगे कुछों का नहीं मिलेगा तो उसकी कल्पना करके उसका धातु प्रत्येक उ कर ले वो प्रक्रिया आप जब जाकर में पढ़ लेंगे तब अपने आप आपको समझ में आ सद्यपि इनके हैं मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन अब इतना आगे मत बढ़िएगा थोड़ा थोड़ा करके चलते हाँ नहीं तो फिर दूसरे जो है सब लोग परेशान हो जाएंगे ये आ, बहुत दीप में चले जाएंगे फिर हम दीप में अभी नहीं जाएंगे हा पहले पाद का आप देखेंगे सातवा सूत्र देखिएगा पहले पाद का सातवां सूत्र हलो नंतराह संयोग हलो नंतराह संयोग अब ये कहता है सूत्र पहले विभक्ति को देखिएगा विभक्ति विभक्ति क्या कहती है विभक्ति पकड़ेंगे आप हलह हा। अलह हा ऐसा है विसर्ग वाला तो इसमें अलह है लेकिन इसका मूल शब्द को देखने से पता लगेगा कि यह किस विभक्ति में इसका मूल शब्द है हल लकार हलंत है हल शब्द है हल और उसमें आकार जुड़ गए और विसर्ग आ गए तो हलहा यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है अलह शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है हल, ऐसा इसका रूप चलेगा हल हलो हलहा ऐसा तो प्रथमा विभक्ति का एक उसके बाद अनंतरा आपको समझ में आ रहा है अनंतरा ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है अनंतरा अनंतर अनंतरोमा ऐसे अनंतरा ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन फिर आगे संयोग संयोग इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है फल अनरा संयोग अनंतर जो शब्द है अनंतर ये अनंतर जो शब्द है ये अंतर शब्द का अनंतर बना है अंतर है मूल शब्द अंतर अंतर का अर्थ होता है व्यवधान अंतर का अर्थ होता है व्यवधान और उस अंतर को अनंतर बना दिया निषेद अर्थ में बनाया न अंतर अनंतर न अंतर अनंतर और इस अनंतर शब्द में समास शब्द में समास और इसका जो समास है वो इस प्रकार है न विद्यते अंतरम ये शाम न विद्य अंतरम ये शाम आ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे राजेश जी तो इनको समझ में आएगा न विद्यते अंतरम ये श्याम ते अंतरा नेशम ते अंतरा लिखा है स्क्री, स्क्रीन पर देखिएगा नद्यते अंतरम ये शाम ते अंतरा जब ऐसा समास करते हैं इसको कहते बहुव्रीही समास सम चार प्रकार के होते हैं बहुवीह समास है आपने पढ़ा है समास प्रकरण में चार प्रकार के समास होते हैं एक तत्पुरुष समास होता है तत्पुरुष समास ऐसे द्वंद्व समास होता है ऐसे बहुवरी समास होता है तो समास के भेद प्रभेद्य भेद आप इतना समझ लीजिए तीन प्रकार के होते हैं मुख्य भेद तत्पुरुष द्वंद्व और बहुवरी तो यहां बहुवरी समास है और अलग अलग समास के अर्थ अलग अलग होते हैं बहुवरी समास में जो शब्द समस्त पद बनता है जिन शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनता है उस शब्द से अलग वो अर्थ होता है इसको अन्य पदार्थ प्रधान कहते हैं यानी उस शब्द में वो अर्थ नहीं रहता उस शब्द से अतिरिक्त अलग रहता है उसका अर्थ यानी अनंतरा शब्द किसी और को कहता है स्वयं को नहीं कहता जैसे राम लक्ष्मणा राम लक्ष्मण राम लक्ष्मणो राम और लक्ष्मण ये ये शब्द अपने आप को कहते हैं राम को कहते हैं लक्ष्मण कहते है, राम लक्ष्मणों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना ये शब्द अपने आप को कहते और मैं करख, एक ये द्वंद्व समास है समास में जितने शब्द है वो सब प्रधान होते हैं अपने आप को कहते हैं तत्पुरुष समास में अलग होता है जैसे मैं उदाहरण दू राज्य पुरुष राज्य पुरुष ये तत्पुरुष समास है राज्य कहते हैं राजा का पुरुष पुरुष तो यह दो शब्दों का समास है राज्य पुरुष उन्होंने लिखा है राजेश जी ने राज्य षठी विभक्ति है और पुरुष प्रथमा विभक्ति है राजुषा इसमें तत्पुरुष समास है तत्पुरुष में अंत वाला जो शब्द होता है वह मुख्य होता है पहला वाला शब्द गौण होता है राजा का पुरुष तो राजा का पुरुष में मुख्यता कौन है वो आपको बोलने से पता लगेगा राजा का पुरुष या राजा मुख्य है या पुरुष मुख्य है तो पुरुष मुख्य है यानी पुरुष को हम कहना चाहते हैं राजा पुरुषा राजा पुरुषा ये जो समस्त पद बना है इससे हम पुरुष को कहना चाहते हैं देवदत्त से पुस्तकम देवदत्त पुस्तकम देवदत्त पुस्तकम तो हम पुस्तक को कहना चाहते हैं या पुरुष को कहना चाहते हैं यहाँ उत्तर पद प्रधान होता है पूर्व पद राजा है और उत्तर पद जो है पुरुष है तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में जितने पद होते हैं सब प्रधान होते हैं जैसे राम लक्ष्मण राम भी प्रधान है लक्ष्मण भी प्रधान है ऐसे राम लक्ष्मण भरत शत्रो प्रधान द्वंद्व समास में जितने शब्द होते हैं सब प्रधान मुख्य होते हैं कोई गौण नहीं होता तत्पुरुष समास में पहला वाला पद गौण होता है और अंत वाला पद मुख्य होता है यानी पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान ऐसे यहां न विद्य अंतरम ये शाम से अनंतरा यहां जो शब्द है अनंतरा इसमें बहुव्री इसमें दो शब्दों को बीच में समास हुआ है ना और अंतर न और अंतर इन दोनों के बीच में समास होकर अनंतर बना तो अनंतर अपने आप को नहीं कह रहा है ये दूसरों को कहता है किनको कहता है व्यंजनों को कहता है इसका अर्थ है ऐसे वर्ण जिनके बीच में व्यवधान नहीं है ऐसे वर्ण जिनके बीच में व्यवधान नहीं है न्यवधान न विद्यते नहीं है ना का मतलब नहीं और विद्यते का मतलब है अंतरम न विद्यते व्यवधान नहीं है ये शाम जिन वर्णों का जिन वर्णों के बीच में व्यवधान नहीं है ऐसे वर्णों को यहां अनंतर वर्ण कहते हैं तो वर्ण मुख्य है यहां पर अनंतर मुख्य नहीं है समाज तो अनंतर में हुआ पर और ये अनंतर शब्द किसी और को कह रहा है किसको कह रहा है वर्ण को कह रहा है कैसे वर्ण कर कह रहा है व्यंजनों को कह रहा है ऐसे व्यंजन जिनके बीच में व्यवधान नहीं है ऐसे व्यंजनों को यहां पर संयोग कहते हैं तो अब सूत्र पर आइएगाभक्ति का बहुवचन है अनंतरा प्रथम विभक्ति का बहुवचन है अब इसका हल का अर्थ होता है व्यंजन व्याकरण में स्वर को अच कहते हैं अच्छा और व्यंजनों को हल कहते हैं तो हल का मतलब व्यंजन इसलिए यहां पर बहुवचन है हलहा यानी सभी व्यंजन जितने भी व्यंजन है स्वरों को छोड़ करके उन सभी व्यंजनों को यहां पर हलहा कहा हलहा कैसे हल है अनंतरा हलह हा, व्यवधान रहित हल व्यवधान रहित व्यंजन क्या होते हैं उसका नाम दिया संयोगहा उसका नाम संयोग व्यवधान रहित व्यंजनों को संयोग कहते हैं तो व्यवधान रहित व्यंजन कौन होने चाहिए कम से कम दो होने चाहिए दो के बीच में संयोग होता है दो से अधिक में होता है एक में संयोग नहीं होता एक ही व्यंजन को संयोग संज्ञा नाम नहीं ले सकते दो होने चाहिए कम से कम तो दो या दो से अधिक जो व्यंजन है इकट्ठे एक, एक साथ उनका नाम है संयोग सूत्रार्थ बनेगा अनंतरा हल संयोग अनंतरा हल संयोग क्योंकि बहुवचन में है इसलिए भवंती कह दिया अर्थ एक वचन में होता तो भवति कहेंगे पर यहां संयोग बताना है दो दो से अधिक में बताना है तो अनंतरा हद संयोग यह सूत्र का अर्थ बन जाएगा इसके उदाहरण जो मैंने आप पहले लिखवाया था अभी दोबारा लिखिएगा अग्नि अग्नि वात्स्यायन अग्निवास्याय न ये उदाहरण है आप और भी लिख सकते हैं अश्व इंद्र दो, -दो हम लोग का संयोग अश्व इंद्र बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं तो अग्नि में ग और न ये दोनों संयुक्त अक्षर है इनकी संयोग संज्ञा हो वात्स्यायन में सकार सकार यकार ये तीन है यहां पर अश्व में चकार वकार है इंद्र में नकार है दकार है रकार है इंद्र में तीन संयोग इंद्र शब्द में तीन व्यंजन है नकार दकार रकार अश्व में दो है सकार वकार अग्नि में दो है वात्स्यायन में तीन है ऐसे भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं आप कल्पना कर सकते हैं आप उदाहरण ढूंढ सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक इकट्ठे हों जिनके बीच में व्यवधान ना हो व्यवधान का मतलब स्वर ना आए बीच में स्वर ना आने नहीं आना चाहिए बीच में यदि स्वर नहीं आता है तो उन सभी व्यंजनों को आप संयोग नाम दे सकते हैं स्पष्ट हो गया किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते अच्छे शंका कौती कि पाणीनी मुनि बहुवचन से प्रयोग अकोत्तर द्विवचन से प्रयोग न अकोत्तर संयोग मध्य ओम नहीं वो तो जाति को सामने रख करके बहुवचन भी प्रयोग कर सकते द्विवचन भी प्रयोग कर सकते हैं अगर दिवचन का प्रयोग करेंगे ना तो आप नियम बन जाएगा दो अक्षरों की ही संयोग होती है आ, फिर आ, दो से अधिक की नहीं होगी ये होगा और बहुवचन करेंगे तो वो जाति में बहुवचन मान करके उसमें दिवचन का भी संग्रहित किया जाता है बहुवचन तो है पकड़ में आ रहा है मेरा समाधान हाँ स्वामी धन्यवाद अगर विवचन विवचन में बोलते हैं तो बहुवचन संग्रहित नहीं होगा सौ रुपए में पचास रूपए आ जाएंगे पर पचास में सौ रुपए नहीं आ सकता स्वामी में? जी इधर शिक्षा शास्त्र में जी लघु गुरु और संयोग संज्ञा जी किस प्रयोजन से पढ़ा गया यह शिक्षा शास्त्र में इसलिए इनको पढ़ा है कि आ, यहां पर अरस्वाक्षर है तो उस अरस्वाक्षर को लघु भी कहते हैं दीर्घ भी कहते हैं गुरु भी कहते हैं ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि व्याकरण में जाकर के इनका प्रयोग आप कर सकेंगे अच्छा यह सब व्याकरण के प्रयोग के लिए पूरा शिक्षा शास्त्र इनका जो परिणाम है इसका जो फल है शिक्षा शास्त्र का वो व्याकरण है ठीक संपूर्ण शिक्षा शास्त्र का फल व्याकरण तो और किसी को प्रश्न हो तो वो कल पूछ लेना आप तैयार करके रखें प्रश्न भी करना चाहिए आप लोगों को प्रश्न भी वो जो इन्हीं से संबंधित एक तो सामान्य प्रश्न होते हैं, बहुत सूक्ष्म प्रश्न होते हैं जैसे राजेश जी ने किया था लघु में कौन सा धातु कौन सी धातु है तो ये ये थोड़ा प्रसन्न से है इनका भी बताया जा सकता है तो फिर दृष्टि हमारी उन्हीं में जाएगी मुख्य बात से हट करके व्याख्या पढ़ेंगे आपको बिना बताए अपने आप समझ में आ जाएगा यानी महेश पानिनी ऐसी दृष्टि हम देंगे उस दृष्टि से आता सुदेश जी म्यूट करके रखना है अभी भी नहीं किया तो क्या म्यूटूट वाला बटन दबा के रखना है हाँ तो मैं कह रहा था पानिनी महाराज ने ऋषि ने हमको ऐसी दृष्टि दी है कि कम शब्दों में आप अधिक से अधिक ज्ञान यही वैशिष्ट है इस थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ आपके सामने रखेंगे शिक्षा शास्त्र ने स्पष्ट किया है आपने एक श्लोक में पढ़ा है लघुवरथम शिक्षा को क्यों पढ़ा लघुवर लघु करने के लिए सूक्ष्म करने के लिए कम शब्दों में बहुत कुछ समझने के लिए तो व्याकरण में ऐसा ही कुछ ही दिनों में आप अपने आप धातु प्रत्यय ये सब धीरे धीरे समझते थे उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना है ओंकार Dishan, Dishan, Dishan.